शिव पुराण रुद्र संिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद महेश्वर के इस वचन को आधार पूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया तत्पश्चात उन देवासीदेव सूर्य की उपरयुक्त आज्ञा को सिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चले भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया जो प्रणयाग्नि के समान तेजस्वी थे वे कौतूहलकारी प्रबल वीर प्रमथगण वीरभद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे काल के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षदगण थे उन सबका स्वरूप रुद्र के ही समान था उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूषा धारण किए रस पर बैठ कर यात्रा कर रहे थे उनके एक सहस्त्र जाए थी शरीर में नागराज लिपटे हुए थे वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे उनका रस बहुत ही विशाल था उसमें दस हजार सिंह जोते जाते थे जो प्रयत्नपूर्वक उस रस को खींचते थे उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह दास मगर मत्स्य और सहस्रों हाथी उस रस के पार्श्व भाग की रक्षा करते थे काली कात्यायनी ईशानी चामुंडा मुंडमर्दिनी भद्रकाली भद्रा त्वरिता तथा तो वैष्णवी इन नौ दुर्गाओं के साथ तथा तो समस्त भूतगणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चली डाकनी शाकनी भूत प्रमथ गुजक कुष्माण्ड परपट चटक ब्रह्मराक्षस भैरव तथा तो क्षेत्रपाल आदि ये सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन एवं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए इनके सीमा चौंसठ गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित हो दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहाँ से प्रस्थित हुए इस प्रकार कोटि कोटि गण एवं विभिन्न प्रकार के गणाधीश वीरभद्र के साथ चले उस समय भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बज उठे भिन्न भिन्न प्रकार की सींगे बजने लगी महा मुनि सेना सहित वीरभद्र की यात्रा के समय वहाँ बहुत से सुखद शकुन होने लगे इस प्रकार जब ब्रह्मसगणों सहित दीरभद्र ने प्रस्थान किया तब उधर दक्ष तथा देवताओं को बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे देवर से यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पाद प्रकट होने लगे दक्ष की आंख, आई भुजा और बाई जांघ फड़कने लगी तात वाम अंगों का वह फड़कना सर्वथा अशुभ सूचक था और नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था उस समय दक्ष की यज्ञशाला में धरती ढोलने लगी दक्ष को दोपहर के समय दिन में ही अद्भुत तारे दिखने लगे दिशाएं मरीन हो गई सूर्यमंडल चितकबरा दिखने लगा उस पर हजारों घेरे पड़ गए जिससे वह भयंकर जान पड़ता था बिजली और अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा और भी बहुत से भयानक अपस्कुन होने लगे इसी बीच में वहाँ आकाशवाणी प्रकट हुई जो सम्पूर्ण देवताओं और विशेषतः दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी आकाशवाणी बोली ओ दक्ष आज तेरे जन्म को धिक्कार है तू महामूढ़ और पापात्मा है भगवान हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा जो किसी तरह टल नहीं सकता अब यहाँ तेरा हाहाकार भी नहीं सुनाई देगा जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित हैं उनको भी महान दुख होगा इसमें संशय नहीं है ब्रह्मा जी कहते हैं बुने आकाशवाणी की यह बात सुनकर और पूर्वोक्त अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा दूसरे देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के शरण में गए वे भय से अधीर हो बेसुद हो रहे थे उन्होंने स्वजनवत्चल देवासदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके कहा